शो एस धम्मो सुनता ठाकस गौतम बुद्धाज धम्म पद गिवशु कम्यून इंटरनेशनल पुना इंडिया टीकोर्स नंबर सिक्स पहला प्रश्न आपने स्त्री के लिए प्रेम और पुरुष के लिए ध्यान का मार्ग बताया है मेरी तकलीफ यह है कि न प्रेम में पूरा डूब पाती हूँ न ध्यान में गहराई आती है कृपया बताए मेरे लिए मार्ग क्या है धर्म ज्योति ने पूछा है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 खेल चलता है जीवन का ये जो सारी लीला है जीवन की वो मधुर है वो शुभ है सुंदर है और उस सब का आधार ये है कि स्त्री समर्पण करने में कुशल है स्त्री हार के जीतती है उसके जीतने का ढंग वही है वो चरणों में रख देती है अपने को और सिरताज हो जाती है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 वो प्रेम भी जिस व्यक्ति को करती है उसको भी जब ठीक से देखना चाहती है, तो आंख बंद कर लेती ये भी कोई देखने का ढंग हुआ मगर यही स्त्री का ढंग है क्योंकि ऐसे आंख बंद करके ही वो उस चिनमय को देख पाती आंख आँख खोल के तो मृण में दिखाई पड़ता है और स्त्री जब भी किसी को प्रेम करती तो परमात्मा से कम नहीं मानती आँख बंद करके परमात्मा दिखाई पड़ता है खोलो तो मिट्टी की दे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 पग ध्वनि में परमात्मा की पग ध्वनि अपने आप सुनाई पड़ने लगती है लेकिन पुरुष बंधानुभव करता है उसकी यात्रा बहेर यात्रा है उसे चांद तारों पर जाना है उसे दूर को जीतना है उसे संसार को विजय करना है ऐसे अगर घर में बंध जाएगा तो फिर ये दूर की यात्रा का क्या होगा बाजार में कौन जीतेगा दिल्ली में कौन विराजमान होगा कहां जाएगा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 और स्त्री अगर प्रेम में उतर जाए तो ही ध्यान के योग्य हो पाती है स्त्री सीधे ध्यान न कर सकेगी तुम तो उसे लाख समझाओ कि चुप हो के शांत बैठ जाओ वो कहेगी लेकिन किसके लिए किसको याद करें किसका स्मरण करें किसकी प्रतिमा सजाएं किसका रूप देखें भीतर मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं वो सभी स्त्रियों ने रखी है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 लेकिन बुद्ध को अगर यशोधरा ऐसा इंजाम कर देती कि जरा भी बाधा ना पड़े यशोधरा अपनी छाया भी ना डालती बुद्ध पर तो भी बुद्ध बंधे बंधे अनुभव करते क्योंकि वो अनजाने तार यशोधरा के चानों तरफ फैलते जाते और भी ज्यादा फैल जाते वो छाया की तरह चानों तरफ अपना जाल बुन देती वो घबरा के भाग गए जो भी कभी भागा है जंगल की तरफ प्रेम से घबरा के भागा और क्या घबराहट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 खिजर ने राह बताई मुझे मैं खाने की मैंने पूछा था कि जीवन का लक्ष्य मंजिले मकसूद कहा है और मेरे गुरु ने मुझे राह बताई मैं खाने की उसने कहा बेहोशी में प्रेम में मैंने पूछा था कि मंजिले मकसूद कहां है मंजले मकसूद कहां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 पूरा फिक्र करता है फूल को भी रख देने की पश्चिम फिक्र करता है दुख निकाल लो पूरा फिक्र करता है आनंद को जन्माओ दुख को निकाल लेना काफी नहीं है दुख भी ना हो जीवन में तो भी जरूरी थोड़ी है कि आनंद हो कितने लोग हैं जिनके जीवन में दुख नहीं है लेकिन इससे क्या आनंद होता है बल्कि सच्चाई यह है कि जिनके जीवन में दुख नहीं है उनको ही पता चलता है कि जीवन बिल्कुल व्यर्थ है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 पक्षी तो जा चुका है जीवन का बहुत पहले कटघरा छूट गया है पिंजड़ा छूट गया है जागो इसके पहले की देर हो जाए और आत्म से मुक्त होना शुरू करो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि बुरी आत्मो से मुक्त हो जाओ और भली आत्ते बना लो तुम्हारे महात्मागण तुमसे यही कह रहे है। वो हैं वो तुमसे कहते बुरी आदतें छोड़ो अच्छी बनाओ मैं तुमसे कहता हूं आदत छोड़ो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 ध्यान करने की आदत भी मालिक ना हो जाए मालिक तुम ही रहो मालत बचा के आदत का उपयोग कर लेना यही साधना है मालकियत खोदी और आदत सवार हो गई तो तुम यंत्र हो गए तब तुम्हारा जीवन मूर्छित ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आके कहते हैं कि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 जब ये जहाज लौट के किसी तरह आया और इसकी अखबारों में खबर छपी तो एक आदमी ने अमरीका में ये अखबार पढ़ते वक्त अपनी सिगरेट भी पी रहा था अखबार भी पढ़ रहा था उससे अचानक ये बात अजीब सी लगी कि लोग गंदी रस्सियाँ काट काट के पी गए वो भी चैन स्मोकर था उसने सोचा हाथ में सिगरेट थी उसने सोचा कि क्या यही गति मेरी होती है अगर मैं भी उनके साथ होता है